अमेरिका पहुंचने में कितने दिन और ईव चित्रपेत हिंदी विदेश वैसे हमारा शहर बहुत शांत और अच्छा था पर अक्टूबर की एक रात को वहां सैनिक आए मां ने मुझे और मेरी छोटी बहन को पलंग के नीचे छिपा दिया जब मैंने पलंग के नीचे झांक कर देखा तो मुझे माँ की काली चप्पलें और सैनिकों के मिट्टी से लदे जूते दिखाई दिए जब सैनिक चले गए तो पिताजी ने कहा हमें यहां से फौरन निकल पड़ना चाहिए क्यों मैंने पूछा बेटा क्योंकि हमारा हमारी सोच और उन लोगों की सोच बिल्कुल अलग है चलो जल्दी करो पिताजी ने सख्ती से कहा और हम एक जोड़ी कपड़ों के अलावा अपने साथ और कुछ नहीं ले जा सकते थे मां ने रोते हुए कहा मैं अपनी चीजें कैसे छोड़कर जा सकती हूँ उस कुर्सी पर बैठकर मैंने अपने बच्चों को दूध पिलाया उस पलंग की चादर पर मेरी माँ ने अपने हाथ से खुद कढ़ाई की है कुछ भी नहीं पिताजी ने कहा हम अपने साथ सिर्फ पैसे लेकर जाएंगे जिससे कि हम अमेरिका पहुँच सकें अमेरिका शब्द मेरे लिए नया नहीं था उस दर्द भरी रात को मैंने अपने माता पिता की बातचीत में कई बार अमेरिका शब्द सुना था अमेरिका क्या हम वहां जा रहे थे कुछ अन्य लोग भी चुपचाप उस रहस्यमयी सड़क पर चल रहे थे बंदरगाह पर नावें पानी में ऊपर नीचे हिल रही थी कई लोगों के हाथ उनकी पीठ के पीछे छिपे थे उस दिन कई लोगों के सोने के जेवर एक जेब से दूसरी जेब में गए होंगे मुझे शादी वाली अंगूठी दो पिताजी ने मां से कहा और गहरे लाल मूंगों वाला हार माँ ने अपनी उंगली से अंगूठी निकाली और पर्स से हार निकालकर पिताजी को दिया माँ ने एक शब्द भी नहीं कहा पिताजी ने कहा कि हम लोग रात के अंधेरे में ही निकल जाएंगे अमेरिका पहुंचने में कितने दिन लगेंगे मेरी छोटी बहन ने पूछा ज्यादा दिन नहीं मेरे पिताजी ने कहा घबराओ मत मछली पकड़ने वाली नाव छोटी थी और उसमें बहुत से लोग सवार थे और लोग लगातार आ रहे थे हम बंदरगाह से अब खुले समुद्र में आ गए थे क्या यहाँ से हम अमेरिका देख सकते हैं पापा मेरी छोटी बहन पिताजी से लगातार यह सवाल पूछ रही थी अभी नहीं पिताजी ने उत्तर दिया बंदरगाह छोड़ने के करीब एक घंटा बाद नाव का इंजन बंद हो गया फिर इंजन के पास लोगों की भीड़ लग गई इंजन का एक पुर्जा टूट गया है और वो ठीक नहीं हो सकता पिताजी ने माँ को बताया यह सुनकर मां ने अपना मुंह बनाया बिल्कुल उसी तरह जैसे आखिरी बार घर बंद करते हुए बनाया था उसके बाद नाव पर महिलाओं ने कपड़े बांधकर एक पाल बनाई उस पाल में मुझे अपने पिताजी की कमीज भी दिखाई दी वो अफवाह में लहरा रही थी पर वो पाल हमें दोबारा हमारे शहर के बंदरगाह की तरफ ले गई वहां पर पहाड़ियों से लोग हम पर बंदूकों से गोलियां चला रहे थे पर में लोग नाव को सही दिशा में मुड़ने में सफल हुए यहां से अमेरिका में कितने दिन लगेंगे? मेरी छोटी बहन ने पूछा अभी कुछ दिन और लगेंगे पिताजी ने कहा फिर उन्होंने हम सबको अपने गले लगाया पिताजी ने एक निगाह माँ की तरफ भी देखा इस तरह कई दिन भी हमारा पीने का पानी और खाना खत्म होने को आया था कई लोग बीमार भी पड़ गए थे सूरज झलने के समय पिताजी मां बहन और मैं नाव के एक छोर पर दुबक कर बैठे फिर पिताजी ने गाना गाया जैसे वो घर पर गाते थे सो और सपने देखो कल जरूर आएगी अब हम सब मुक्त होंगे जब पिताजी गाना गा रहे थे उस समय मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था उस दिन हमने कुछ मछलियां पकड़ी और उन्हें दूसरे लोगों के साथ मिलकर खाई जब कुछ देर बारिश हुई तब हमने बाल्टियों में पीने का पानी भरा मैं सोता रहा और सपने देखता रहा अपने घर के अच्छे भोजन के मैं सपने देखता रहा अपने प्रिय चाचा के जो पिताजी के साथ दुकान में काम करते थे चाचा हमारे साथ नहीं आए थे जब कभी मैं रोता तो माँ मुझे गोद में लेकर झुलाती थी हमें समुद्र में एक वेल भी दिखाई दी वेल बिल्कुल हाथी के रंग की थी और उससे पूरे शरीर पर उसके पूरे शरीर पर कांटों वाले जीव चिपके थे वेल हमारी मदद करो माँ ने उसे प्रार्थना की हमारी नाव को धोके जिससे कि वो अमेरिका पहुंच जाए पर वेल को माँ की प्रार्थना सुनाई ही नहीं थी एक दिन तेज स्पीड से चलती हुई एक नाव हमारे पास आई उसके चारों ओर फेन और झाग था नाव को देखकर हमारा दिल खुशी से उछलने लगा पर ज्यादा वक्त के लिए नहीं चोर कोई चिल्लाए फिर हम लोग डर से सहम गए उस नाव में से कुछ लोग हमारी नाव में चढ़े उनके हाथों में बंदूकें और चाकू थे वे पैसे और जेवर देने के लिए चीप चिल्ला रहे थे लोगों के पास अब देने को कम ही बचा था पर जो कुछ भी बचा था उसे वे चोर ले गए फिर एक दिन हमें जमीन की चिल्लाट सुनाई थी उसे सुनते ही हम नाव की रेलिंग के पास आकर खड़े हो गए नाव ने अब अपना पाल दिया। पर नाव समुद्र के तट की ओर नहीं बढ़ी हमें मदद के लिए तैरना पड़ेगा पिताजी ने कहा फिर पिताजी अन्य दो लोगों के साथ पानी में कूदे नहीं मां चिल्लाई पर वो अब तट की ओर बढ़ चले थे जब हमने उन्हें समुद्र से निकलकर रेत पर खड़े देखा तो हम लोग खुशी से नाचने लगे पर वहाँ तट के पत्थरों पर सिपाही तैनात थे नाव में सब लोग चुप थे माँ ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा वे पिताजी और अन्य लोगों को वापिस ला रहे हैं ने खुश खुशाकर कहा एक छोटी नाव में तीन सिपाही अपनी बंदूकों के साथ आए वो हमारे लिए पानी और फल लाए थे पर वो हमें देखकर मुस्कुराए नहीं खाने की चीजें उन्होंने हमारी तरफ फेंकी क्या हम सही जगह नहीं पहुंचे पापा मैंने सिपाहियों के जाने के बाद पिताजी से पूछा क्या हम किसी गलत देश में पहुंचे हैं नहीं हम सही देश में आए पर वे हमें लेंगे नहीं पिताजी ने कहा फिर बहन ने पिताजी का हाथ खींचा क्या वे हमें पसंद नहीं करते नहीं ऐसी बात नहीं है पर यह बात पिताजी ने विस्तार से नहीं बताई हमारे परिवार को दो पपीते तीन नींबू और एक नारियल मिला जिसका पानी एकदम अमृत जैसा बीठा था उस दिन समुद्र में हल्का सा तूफान आया जिससे पिताजी का गाना तेज हवा में कहीं खो गया मैंने उस गीत के बोल दोहराए धीरे धीरे छितिज में डूबे तारे हमारे सिर के ऊपर आ गए कल जरूर आएगी कल जरूर आएगी और तब हम सब मुक्त होंगे इसी तरह अगले दो दिन और बीते एक बार फिर हमें जमीन दिखाई दी मुझे उम्मीद से भी डर लगने लगा एक नाव आई मेरी माँ ने अपने हाथ कसकर जोड़े और अपने सिर को नीचे झुकाया उन्हें भी अब कोई उम्मीद नहीं बची थी नाव ने दो बार हमारी नाव की परिक्रमा लगाई फिर उन्होंने हमारी ओर एक रस्सी फेंकी और हमें तट तक कर ले गए। उस समय सभी लोग चुप और घुबराए घबराए थे सभी की जुबानों पर ताला लगा था उस बंदरगाह पर कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे स्वागत है वे चिल्लाए अमेरिका में आपका स्वागत है तब हमारी चुप्पी चीखों में बदली पर उन्हें यह कैसे पता चला कि हम वहां आज पहुंचेंगे पिताजी ने पूछा शायद वहां रोजाना ही हम जैसे लोग आते होंगे माने ने शायद वो हम जैसे लोगों की परिस्थितियों से वाकिफ होंगे जमीन पर एक शेड था जिसकी टीन की छत सूरज की गर्मी से तप रही थी वहां पर कई मेजों पर खाना सजा था मेजों के पास सबके बैठने के लिए बेंच थी तुम्हें पता है कि आज क्या दिन है एक महिला ने प्लेट थमाते हुए पूछा हमारे लिए आज अमेरिका पहुंचने वाला शुभ दिन है मैंने कहा वो महिला मुस्कुराई आज का दिन वाकई में एक खास दिन है आज थैंक्स गिविंग का दिन है वो क्या होता है मेरी छोटी शर्मी बहन ने पूछा बरसों पहले यहां पर अलग अलग देशों से कई बदनसीब लोग एक नई जिंदगी बिताने के लिए आए थे उस महिला ने कहा इसलिए वे लोग अपना शुक्रिया अदा करते हैं पिताजी ने सहमति में अपना सिर हिलाया और कहा जश्न मनाने का यही सही तरीका है फिर पिताजी ने लोगों का अपने दिल से शुक्रिया अदा किया उस समय हम लोग अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद करके खड़े रहे अब हम लोग वाकई में सुरक्षित और मुक्त थे क्या हम यहाँ रह सकते हैं पापा मेरी छोटी बहन ने पूछा हाँ बेटी पिताजी ने उत्तर दिया हम यहाँ पर रह सकते हैं सिपाहियों के जाने के बाद पिताजी ने परिवार के लोगों से कहा हमें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए क्यों लड़के ने पूछा क्योंकि हम उन लोगों की तरह नहीं सोचते हैं बेटा चलो जल्दी करो